महाभारत द्रोण पर्व पंचमोध्याय कर्ण का दुर्योधन के समक्ष सेनापति पद के लिए द्रोणाचार्य का नाम प्रस्तावित करना संजय उवाच रथस्थम पुरस्व्याघ्रम दृष्ट्वा कर्णम अवस्थित हृष्टो दुर्योधन और राजन निदम्वचनम अब्रवीन संजय कहते हैं राजन पुरुष कर्ण को रथ पर बैठा देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा तुम्हारे द्वारा इस सेना का संरक्षण हो रहा है इसे मैं इसे सनाथ हुई मानता हूँ अब यहाँ हमारे लिए क्या करना उपयोगी और हितकर है इसका निश्चय करो कर्ण आचार ब्रोहिना पुरुष तुम भी प्राग तमो यथाचार्थ पते कृत्यम पश्यतें तथेतर कर्ण ने कहा पुरुष सिंह नरेश्वर तुम तो बड़े बुद्धिमान हो स्वयं भी अपना विचार हमें बताओ क्योंकि धन का स्वामी उसके संबंध में आवश्यक कर्तव्य का जैसा विचार करता है वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता तेस्म सर्वे तब वच स्रोतु कामेश्वर अन्यायी भवान वाक्यम भ्रूया दिमति अतः नरेश्वर हम सब लोग तुम्हारी ही बात सुनना चाहते हैं मेरा विश्वास है कि तुम कोई ऐसी बात नहीं कहोगे जो न्याय संगत न हो दुर्योधन उवाच भीस्म सेना प्रणयिता सेक्रमच श्रुसेना चोपसम सर्वोधगण तेनातीय कर्णघ शत्रुगुणा सुधे न दशाहा पालिता स्मो महात्म दुर्योधन ने कहा कर्ण पहले आयु बल पराक्रम और विद्या में सबसे बढ़े चढ़े पितामह भी हमारे सेनापति थे वे अत्यंत यथस्वी महात्मा पितामह समस्त योद्धाओं को साथ ले उत्तम युद्ध प्रणाली द्वारा मेरे शत्रुओं का संहार करते हुए दस दिनों तक हमारा पालन करते आए हैं तस्मिन्करम करम कृतवत्याशित दिव कम सेना प्रणयता रमस तदनंतरम वो तो अत्यंत दुष्कर कर्म करके अब स्वर्गलोक के पथ पर आरूढ़ हो गए हैं ऐसी दशा में उनके बाद तुम किसे सेनापति बनाए जाने योग्य मानते हो ना बिना नक सेना मुहूर्तम अपती नेत्रहीन ने एवं और चले सम्रांगण के श्रेष्ठ वीर सेनापति के बिना कोई सेना दो घड़ी भी संग्राम में टिक नहीं सकता संग्राम में टिक नहीं सकती है ठीक उसी तरह जैसे मल्लाह के बिना नाव जल में स्थिर नहीं रह सकती है यथा यथाझकर्ण धाराण रथ रथिर यथा द्रवे यथे टम तद्वस्ते सेना पति भैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी जहां चाहे भाग सकती है अधिको यथा सार्थ सर्वकृति अनायका तथा सेना सर्वां सर्वान समर्थती जैसे कोई मार्गदर्शक न होने पर यात्रियों का सारा दल भारी संकट में पड़ जाता है उसी प्रकार सेना नायक के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स भवान वृक्ष सर्वेशु माहकेश महात्मसु पश्चि सेनापतिम युक्त अनुशांत अनबाधि अतः तुम मेरे पक्ष के सब महामनस्वी वीरों पर दृष्टि डालकर यह देखो कि भीष्मी के बाद अब कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है यम हिसेना प्रणयता रम्भवान्न बक्षत से युगे तम व्यम सहिता सर्वे करी सामून संशय इस युद्धस्थल में तुम जिसे सेनापति पद के योग्य बताओगे निसन्देह हम सब लोग मिलकर उसी को सेनानायक बनाएंगे कर्ण उच सर्व महात्मा न इमे पुरुष सत्तमा सेनापतिमर्हति नात्र कार्याचारण ने कहा राजन ये सभी महामसी पुरुष प्रवर्तरे सेनापति होने के योग्य हैं इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है कुल संघन बल बुद्धि युक्ता श्रुतज्ञाधि जो राजा यहाँ मौजूद हैं वे सभी अपने कुल शरीर ज्ञान बल पराक्रम और बुद्धि की दृष्टि से सेनापति पद के योग्य हैं ये सबके सभेद्ञ सब बुद्धिमान और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हैं युगपन्ना तुते सक्या कर तुम सर्वे तु पुरस्कुक का गुणा परंतु सबके सब एक ही समय सेनापति नहीं बनाए जा सकते इसलिए जिस एक में सभी विशिष्ट गुण हो उसे को अपनी सेना का प्रधान बनाना चाहिए अन्योन स्पर्धना कम जम करे शि शेषा विमसो व्यक्तमती किंतु ये सभी नरेश परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले हैं यदि इनमें से किसी एक को सेनापति बना लोगे तो से सब लोग मन ही मन अप्रसन्न हो तुम्हारे हित की भावना से युद्ध नहीं करेंगे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है अयम च सर्व योद्धा आचार्य सबिर गुरु युक्त सेनापति कर तु द्रोण शत्र इसलिए जो इन समस्त योद्धाओं के आचार्य नयो वृद्ध गुरु तथा शास्त्र धार, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं वे आचार्य द्रोण ही इस समय सेनापति बनाए जाने के योग्य हैं को द्रोण शस्त्र सेनापति श्यादान शुक्रंगी रस दर्शनाथ संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ दुर्जय वीर द्रोणाचार्य के रहते हुए इन शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान महानुभाव को छोड़कर दूसरा कौन से सेनापति हो सकता है न चो्यस्तोध तरवराज सुभारत द्रोणम समु या चतुगे भारत समस्त राजाओं में तुम्हारा कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो समरभूमि में आगे जाने वाले द्रोणाचार्य के पीछे पीछे न जाए ऐसा बुद्धिता श्रेष्ठ हो राजन गुरु सब राजन तुम्हारे ये गुरुदेव समस्त सेनापतियों शस्त्रधारियों और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है एवं दुर्योधनाचार्य आशुसेनापतिम करू दिग जगसंतो सुरां संखे कार्तिकेय व्य मरा अतः दुर्योधन जैसे असुरों पर विजय की इच्छा रखने वाले देवताओं ने रण क्षेत्र में कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया था इसी प्रकार तुम भी आचार्य द्रोण को शीघ्र सेनापति बनाओ इस श्री महाभारते द्रोण परवली द्रोणाभिषेक परवली कड़वा के पंचमोध्याय इस प्रकार महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में कर्णवाक्य विषय पांचवा अध्याय पूरा हुआ